उपासना से पहले हम कुछ बिंदुओं के ऊपर विचार करेंगे जिससे कि हम उपासना को अच्छी प्रकार से संपादित कर सकें ऐसी योग्यता हमारे आत्मा में मन में उत्पन्न हो। ईश्वर ने ये हमें मानव जीवन मनुष्य शरीर कर्मों के फलों के अनुसार अपनी कृपा से दिया है यह मानव शरीर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम इस संसार रूपी दुख सागर से पृथक हो सकते हैं जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं हम नहीं जानते हम कितने वर्षों से इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं भिन्न भिन्न योनियों में जा रहे हैं पैदा हो रहे हैं मर रहे हैं मानव शरीर ही एक ऐसा साधन है मनुष्य जीवन का काल ही एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं संसार के दुखों से छूट सकते हैं मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति के अनेक साधन बताए गए हैं उनमें से कुछ साधन जैसे ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ध्यान समाधि आदि अनिवार्य साधन हैं आवश्यक साधन हैं जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने चरम लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है प्रतिदिन हम उपासना से पहले अपने चरम लक्ष्य के ऊपर विचार करें कि हम कहाँ से आए हैं हमें कहाँ जाना है जहाँ जाना है उसकी प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं ऐसा विचार करने से उपासक सतर्क हो जाता है सावधान हो जाता है संसार की ओर उसकी जो प्रवृत्ति होती है संसार के विषयों की ओर जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो घटती है और ईश्वर की ओर मोक्ष प्राप्ति की ओर उसकी प्रवृत्ति बनती है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से उपासक के कर्म ईश्वर जैसे होते हैं ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है ईश्वर से विद्या की प्राप्ति होती है ईश्वर से ज्ञान विज्ञान उत्साह सहायता की प्राप्ति होती है ऋषि दयानंद जी एक स्थान पर लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा और सहायता से कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाते हैं जीवन में कितना ही बड़ा दुख आए पहाड़ के समान भी दुख क्यों ना आए उसको ईश्वर का उपासक सहन कर लेता है उसमें वो विचलित नहीं होता अब एक नियम बनाएंगे इस समय उपासना के काल में मैं केवल उपासना से संबंधित विचारों को ही उठाऊंगा, दूसरे विचारों को नहीं उठाऊंगा। हालत से निद्रा की वृत्ति को भी चित्त के अंदर उत्पन्न नहीं करूंगा। बहुत ही सतर्क सावधान होकर ईश्वर की उपासना करूंगा। बहुत ही रुचिपूर्वक तन्मयता से ईश्वर की उपासना मुझे करनी है ऐसा नियम मानसिक रूप से आप बनाएँ अगला बिंदु है ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं स्वामी हैं इस सृष्टि के अंदर जितने भी लोक लोकांतर हैं उन लोक लोकांतरों के अंदर जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं प्राणी अथवा अप्राणी हैं उन सब के स्वामी ईश्वर हैं ये संसार जिससे बना है जिसको प्रकृति कहते हैं उस प्रकृति के स्वामी भी ईश्वर हैं और जीवात्माओं के स्वामी भी ईश्वर हैं भूतस्य से जाता अतिरेक आसित जो परमेश्वर उत्पन्न हुए संपूर्ण संसार के एक प्रसिद्ध स्वामी हैं अमृतत्व से ईशानों यद अन्यन अतिरोती जो परमेश्वर अमृतत्व अर्थात जीवात्माओं के मोक्ष के और प्रकृति के भी स्वामी हैं इस संसार के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं है हम ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं ये सूर्य यह पृथ्वी जल वायु औषधियां वनस्पतियां यह शरीर शरीर के अंदर जो सामर्थ्य है हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है विद्या है ये सब ईश्वर की हैं। ईश्वर ने हमें ये साधन प्रयोग के लिए हमें दिए हैं जिससे कि हम अपने कर्मों का फल भोगें और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जब हम सम्पूर्ण पदार्थों के स्वामी समस्त ज्ञान विज्ञान के स्वामी प्रकृति के स्वामी जीवात्माओं के स्वामी ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो इससे हमारा आकर्षण का केंद्र ईश्वर बनता है हमारी रुचि ईश्वर में होती है हम ईश्वर को जानना चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए उपासना में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रतिदिन हमें ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना चाहिए हम जिन पदार्थों को अपना मानते हैं ये वस्तुता हमारे नहीं है हम इनके गौण स्वामी हैं अर्थात ईश्वर ने ये हमें प्रयोग करने के लिए दिया है ईश्वर इनका मुख्य स्वामी है जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है तो कंपनी उसे कार्य करने के लिए साधन देती है गाड़ी देती है मकान देती है वो गाड़ी मकान आदि कंपनी के ही होते हैं इसी प्रकार से ईश्वर ने ये संपूर्ण संसार ज्ञान विज्ञान आदि हमें प्रयोग करने के लिए साधन के रूप में दिए। है अगला बिंदु है व्याप्य व्यापक संबंध को बनाना उसको स्वीकार करना ईश्वर सर्वव्यापक हैं ईशावास्यम इदम सर्व यंच जगत इस सृष्टि के भीतर और बाहर भी अनंत तक ईश्वर विद्यमान हैं सृष्टि के अंदर प्रत्येक पदार्थ के बाहर और भीतर ईश्वर निरंतर व्यापक हो रहे हैं तदंतर सर्वस्य तर्व से अस््यतः स ओतः क्रोतश्च विभु प्रजास् सभी जीवात्माओं में ईश्वर ओत क्रोत हो रहे हैं सभी लोक लोकांत्रों में ईश्वर व्याप्त हो रहे हैं प्रकृति के अंदर भी ईश्वर निरंतर व्याप्त हो रहे हैं प्रत्येक पदार्थ के बाहर भीतर ईश्वर विद्यमान हैं कोई भी स्थान कोई भी परमाणु कोई भी जीवात्मा ईश्वर से रहित नहीं है और ये अनादि संबंध है अनंत काल तक चलने वाला है हम सभी तीनों कालों में ईश्वर में ही डूबे रहते हैं जैसे रुई के टुकड़े को पानी के अंदर डूबो दिया जाए उस रुई के टुकड़े के भीतर बाहर जल होता है इसी प्रकार से सभी जीवात्माएं, सभी लोक लोकान्तर प्रकृति सभी पदार्थ ईश्वर के अंदर डूबे हुए हैं और सदा डूबे रहते हैं कभी ईश्वर से बाहर नहीं जाते क्योंकि ईश्वर अनंत है, व्यापक है, और ये संपूर्ण सृष्टि जैसा कि ऋषि दयानंद जी लिखते हैं ईश्वर के सामने एक परमाणु के तुल्य भी नहीं है। ईश्वर को व्यापक रूप में जीवात्माओं को लोक लोकांतरों को व्याप्य रूप में अनुभव करेंगे जब उपासक ईश्वर को सर्व्यापक के रूप में अनुभव करता है तो संसार का प्रभाव उसके ऊपर कम हो जाता है ईश्वर का प्रभाव पड़ने लगता है ईश्वर की ओर उसकी प्रवृत्ति रुझान होता है वो ईश्वर को याद करने उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है अगला बिंदु है हम शरीर को अपने आप से पृथक समझें अनुभव करें मैं जीवात्मा इस शरीर से पृथक हूं। ये शरीर जड़ हैं मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ हैं इनको मैं चलाने वाला हूं। मेरी इच्छा के बिना ये नहीं चल ऐसा विचार करने से मनोनियंत्रण की स्थिति आती है हम मन के ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं समर्थ होते हैं जब मन इंद्रिया आदि हमें जड़ रूप में समझ में आते हैं तो उनके ऊपर नियंत्रण करना सरल हो जाता है इसलिए उपासना से पहले इस मन इंद्रियों के जड़त्व के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए मैं इनसे पृथक हूँ इनको चलाने वाला हूँ ईश्वर परिधान की स्थिति संपादित करेंगे ईश्वर की अनुभूति अपने समीप करेंगे ईश्वर निराकार चेतन स्वरूप ने हम सब इस समय ईश्वर के भीतर बैठे हुए हैं ईश्वर अपनी शक्तियों से हम सब को देख रहे हैं जान रहे हैं जो विचार कर रहे हैं उसको ईश्वर जान रहे हैं अब तीन बार प्राणायाम करेंगे शरीर को स्थिर रखेंगे शिथिल रखेंगे शरीर शिथिल रहे स्थिर रहे उसी स्थिति में तीन बार प्राणायाम करेंगे श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे आवाज़ ना आए ऐसा प्रयास करेंगे जितनी रुचि है जितना सामर्थ्य है उतना बाहर निकालेंगे बाहर निकालकर रोकेंगे और मन के अंदर ओम का जप अथवा प्राणायाम मंत्रों का जप कर सकते हैं जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे अंदर लेंगे सामान्य रूप से अंदर लेकर फिर दूसरी बार इसी प्रकार से प्राणायाम करेंगे प्राणायाम करने से आत्मा और मन स्थिर होते हैं पवित्र होते हैं आत्मा के ऊपर जो अज्ञान अविवेक का आवरण है वो दूर होता जाता है और मोक्ष पर्यंत जीवात्मा की योग्यता बढ़ती जाती है परंतु यह लाभ उसको होता है जो यम नियम पूर्वक प्राणायाम करता है यदि यम नियम का पालन हम नहीं कर रहे तो प्राणायाम के जो लाभ हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे इसलिए यम नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करते हुए हमें प्राणायाम का अभ्यास भी करते रहना चाहिए योग का प्रारंभ यम नियमों से ही होता है वो पहली सीढ़ी है और उसी से उन्नति करते करते जीवात्मा समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं पासना को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर जी प्रकृति का चिंतन भी करेंगे जिससे कि संसार से हमारी विरक्ति हो ईश्वर की ओर रुचि बढ़े उपासना तो को हम अच्छी प्रकार से कर सकें संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं संसार के सभी संबंध अनित्य हैं संसार के सुख क्षणंगुर हैं क्षणिक हैं संसार के बड़े से बड़े सुख को प्राप्त करके हम तृप्त नहीं हो सकते कृत कृत्य नहीं हो सकते क्योंकि उन सुखों के अंदर दुख भी मिला हुआ है सभी जीवात्मा अल्प हैं अल्प वाले हैं कर्म करने में स्वतंत्र हैं ईश्वर भी उनको कर्म करने से रोक नहीं सकते परंतु उन्होंने जो कर्म कर लिए उन कर्मों का फल भोगने में ईश्वर की न्याय व्यवस्था में प्रतंत्र हैं ईश्वर निराकार चेतन सर्व्यापक हैं हम सब जीवात्माओं के न्यायाधीश हैं कर्माध्यक्ष हैं ईश्वर की दृष्टि हर समय सबके ऊपर रहती है कोई ईश्वर की दृष्टि से बचता नहीं है एक एक कर्म का फल ईश्वर देने वाले हैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई बसता नहीं है ईश्वर हमारे पिता हैं हम ईश्वर के पुत्र हैं ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर के पुत्र हैं ईश्वर हमारे राजा हैं हम ईश्वर की प्रजा हैं ईश्वर हमारा गुरु है हम ईश्वर के शिष्य हैं ईश्वर हमारे उपास्य हैं हम ईश्वर के उपासक हैं उपासना करते समय इन संबंधों में से कोई ना कोई संबंध हम ईश्वर के साथ स्थापित करेंगे जिससे कि प्रार्थना का फल जो उत्साह बताया है उस उत्साह की प्राप्ति हो हम उत्साह पूर्वक ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। अब गायत्री मंत्र का कुछ काल के लिए जप करेंगे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे फिर उसका अर्थ करेंगे गायत्री ओ भूर्भु स्वाह तत्सुवरे पर्व देवशीम धि यो नम प्रचोद ये सर्वक्षक परमेश्वर आप सब जगत के जीवन के आधार हैं कभी दुखी नहीं होते अपने उपासकों को सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं आप सदा आनंद में रहते हैं अपने भक्तों को सब आनंदों को देने वाले हैं हे परमेश्वर आप सकल ऐश्वर्य से युक्त हैं ऐश्वर्य को देने वाले हैं अपने उपासकों को सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं आप कामना करने योग्य हैं आपका जो शुद्ध स्वरूप है कलेशों को भस्म करने वाला स्वरूप है ये परमेश्वर क्योंकि हम जीवात्मा अल्पज्य हैं अल्प सामर्थ्य वाले हैं हम आपके शुद्ध स्वरूप को धारण करना चाहते हैं अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करना चाहते हैं परंतु बीच बीच में गिर जाते हैं निरंतर अहिंसा सत्य अस्त्य आदि का पालन नहीं कर पाते इसलिए हमने यह अनुभव किया है कि आपकी सहायता की अपेक्षा है आपकी सहायता के बिना हम निरंतर लंबे काल तक आपके शुद्ध स्वरूप अर्थात अहिंसा सत्य अस्त्य आदि का पालन नहीं कर सकते आपकी सहायता के बिना हम आपके श्रेष्ठ गुण कर स्वभावों को लंबे काल तक निरंतर धारण नहीं कर सकते लिए ये परमेश्वर हम आपकी शरण में आए हैं आप कृपा करके अंतर्यामी रूप से क्योंकि आप हम सभी जीवात्माओं के अंतर्यामी हैं आप अंतर्यामी रूप से हमें ऐसा सामर्थ्य ऐसा ज्ञान विज्ञान प्रदान कीजिए जिससे कि की हे परमेश्वर हम निरंतर लंबे काल तक आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण किए रहें जिससे कि आप हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए बुरे कार्यों से दुर्गुणों से हमें घृणा हो जाए और अच्छे कार्यों में सदगुणों में हमारी की हो जाए ये आपसे विनती है प्रार्थना है आप कृपा करके इस प्रार्थना को स्वीकार फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे अपने समीप अनुभव करते हुए हम ईश्वर को तो सुना रहे हैं ईश्वर हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन रहे हैं ये सर्वरक्षक परमेश्वर आप सब जगत के जीवन के आधार हैं कभी दुखी नहीं होते सदा आनंद में रहते हैं हम आपके श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों को निरंतर धारण करना चाहते हैं हमने अपने सामर्थ्य से अपने ज्ञान विज्ञान से उन गुन गुणों को धारण करने का प्रयास किया परंतु हे परमेश्वर हमें सफलता नहीं मिली अब हम आपकी शरण में आए हैं आप हम सब जीवात्माओं के अंतर्यामी हैं हमारे अंदर विद्यमान हैं आप कृपा करके अंतर्यामी रूप से हमें ऐसा सामर्थ्य है ऐसा ज्ञान विज्ञान प्रदान के लिए जिससे कि हम सब मनुष्य सदा सद्गुणों को धारण किए रहें सदा श्रेष्ठ कर्मों को करते रहें और जब हम आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से निरंतर अच्छे गुणों को धारण किए रहेंगे अच्छे कर्मों को करते रहेंगे तब ही परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को पवित्र कर देंगे और बुद्धि के पवित्र हो जाने पर फिर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगी हमारा स्वभाव बुराइयों से घृणा करने का हो जाएगा हम स्वतः ही रुचि से प्रेम से उत्साह से अच्छे कार्यों को करते रहेंगे ये परमेश्वर आप कृपा करके इस प्रार्थना को स्वीकार किए अब गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ साथ इस अर्थ की भावना को भी बनाने का प्रयास करेंगे गति धीमी रखेंगे की अनुभूति अपने समीप बनाए रखें शब्दों का अर्थ करते रहें भावना भी बनाने का प्रयास करें मंत्र का जो भाव है वो उच्चारण करते समय हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे अब संध्या के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें ओनो देवी रिष्टय आहो भवीत संयोर विषव न सर्वरक्षक परमेश्वर आप सारे संसार का प्रकाश करने वाले हैं सब आनंदों को देने वाले हैं आपसे विनती है प्रार्थना है कि ये परमेश्वर हमारी जो मनोवांछित इच्छाएं हैं हम जो जो चाहते हैं वो वो आपकी कृपा से आपकी सहायता से वो हमारी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण हो गए पीता ये तथा परमेश्वर हम आपके आनंद को प्राप्त करके तृप्त हो जाएं ये आपसे विनती है प्रार्थना है आप सर्वव्यापक हैं सर्वान्तरयामी हैं आप हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सुखकारी होजिए सरलता से शीघ्रता से ये हमारी इच्छाएं पूरी हों हमारी इच्छाओं का विघात ना हो और हम संसार में अधिकतम सुख को प्राप्त करते हुए आपके परम पद को प्राप्त कर लें ये आपसे विनती है प्रार्थना और ये प्रार्थना है परमेश्वर तभी पूरी होगी जब हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे वेदों के अनुकूल चलेंगे आपकी उपासना करेंगे आपके उत्तम गुणकर्म स्वभावों को धारण करेंगे अथ संगस्पर्शमंत्र ओक्षु चक्षु श्रोत्र श्रोत्रं ना ओर ओ कठ ओम काहुम यशोपलम ओम कर पिष्ठे परमेश्वर ये सभी अंग साधन आपके हैं आपने हमें ये प्रयोग करने के लिए दिए हैं आप कृपा करके हमें ऐसी बुद्धि दीजिए दी दी दी, ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए जिससे कि हम इन साधनों को दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं, जिससे कि हम चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन साधनों से लंबे काल तक निरंतर पुरुषार्थ कर सकें नेत्र कारण, हृदय नाभि आदि जितने भी साधन हैं उनको अच्छे खान पान अच्छे आहार विार आदि के पालन से हम त्रिड बनाने की प्रेरणा इन मंत्रों से हैं ईश्वर ने हमें यह साधन दिए हैं और ईश्वर यह चाहता है कि यह मनुष्य इन साधनों को मजबूत बनाए दृढ़ बनाए और जब हम ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल साधनों को दृढ़ मजबूत बनाएंगे तो ईश्वर को अच्छा लगेगा हम ईश्वर के प्रिय बनेंगे और ईश्वर की हमें सहायता प्राप्त होगी अथक मार्जन मंत्र ओ गो ना तुषे तुने पुना तो तु कंसे ओ मा पुना जन पुना पुना पादय ओम सम ना तो गो ओम खो ना, ना तो सर्वप्र यदि मन इंद्रियाँ आदि दृढ़ हैं और पवित्र नहीं हैं तो मनुष्य उनका दुरुपयोग कर सकता है इसलिए साधनों के मजबूत होने के साथ साथ वो पवित्र भी हों अर्थात इन साधनों को हम ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिए हमें साधन दिए हैं उन कार्यों में उन प्रयोजनों में ही हम इन साधनों का उपयोग करें इन साधनों के माध्यम से हम कोई गलत कार्य ना करें ज्ञान इंद्रियों से हम गलत ज्ञान को प्राप्त ना करें ऐसा ज्ञान ना करें जो कि आत्मा के लिए हितकारी ना हो कर्मेंद्रियों से हम ऐसे कर्मों को करें जिससे कि आत्मा का हित हो आत्मा की उन्नति हो ऐसे कर्म ना करें जिससे कि आत्मा की हानि हो इसी प्रकार से मन से हम ऐसा विचार करें जिससे कि आत्मा की उन्नति हो बुद्धि ईश्वर ने हमें निर्णय करने के लिए दी है बुद्धि के माध्यम से हम सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य को धारण करें असत्य को छोड़ें ये प्रेरणा हम इन मंत्रों के माध्यम से अब प्राणायाम करेंगे तीन बार और प्राणायाम करते समय प्राणायाम मंत्रों का प्रयोग मन में करते रहें। अगमर्शन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के सामर्थ्य शक्ति को अनुभव करते हुए कि ईश्वर बड़ी सरलता से इस सारे संसार को बनाते हैं इस संसार को चलाते हैं ये सारा संसार ईश्वर के नियंत्रण में है, ईश्वर के वश में है, ईश्वर ने असंख्य सूर्य चंद्रमा आदि लोक लोकांतर बनाए हैं ईश्वर ने असंख्य देवलोक पृथ्वी लोग अंतरिक्ष लोग, लोग बनाए हैं ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के अनुकूल चलने में ही हमारा हित है यदि हम ईश्वर के विपरीत चलेंगे तो हमारी महती हानि होगी ऐसा विचार करते हुए हम मन के अंदर व्यवहार में कोई अधर्म का विचार भी उत्पन्न ना करें ये प्रेरणा इन मंत्रों के माध्यम से लेंगे ओत्य तक त्योराजय समुद्र वर्णव समुद्र ती संवत्सोंजात अहो रात्राणी विदधत विश्व मिश वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वक दिवंच पृथिवी जैसे पूर्व की सृष्टियों में ईश्वर ने सूर्य चंद्रमा आदि लोक बनाए थे जैसे पूर्व की सृष्टि में ईश्वर ने वेदों का प्रकाश किया था वैसे ही इस वर्तमान सृष्टि में ईश्वर ने किया है लोग लोकांतर बनाए हैं और आगे भी अनंत काल तक जो सृष्टियाँ होती रहेगी उनको ईश्वरी बनाएंगे उनमें तो वेदों का प्रकाश ईश्वरी करेंगे ओ शनो देवी रिषय आवंतु पीतो रत न मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से ऊपर नीचे दाएँ बाएं आगे पीछे भीतर बाहर सभी दिशाओं में दूर दूर तक ईश्वर परिपूर्ण हो रहे हैं इन दिशाओं में जितने भी पदार्थ हैं वो सब ईश्वर में डूबे हुए हैं ईश्वर उन सब पदार्थों के स्वामी हैं ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले दुष्टों को संताप देने वाले हैं हम ईश्वर के दिव्य गुणों को धारण करें ईश्वर के दिए हुए पदार्थों का सदुपयोग करें दुरुपयोग ना करें ये ईश्वर से प्रार्थना इन मंत्रों के माध्यम से करेंगे और ईश्वर की रक्षाओं के लिए ईश्वर के दिव्य गुणों के लिए ईश्वर ने जो बाढ़ के समान पदार्थ बनाए हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे तथा ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर आप अंतर्यामी रूप से हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए सामर्थ्य दीजिए जिससे कि जो हमसे द्वेष करता है अथवा जो हमारे प्रतिकूल चलता है जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके प्रति हम द्वेष भाव उत्पन्न ना करें इन भावों के साथ मनसा परिक्रमा मंत्रों का प्रयोग करें प्राची तो धिपतिरसिदितामो दिपति भ्यो नमो नमो रक्षिभ्यों नम ऋषुभ्यो नमेभ्यो वस्तु योष्मा व्यम विष्ण भोज दक्षिणा दिविन्द्रोधिपति स्िरायी रक्षिता पितवाभ्यों नम दिपति रक्षिते नम रक्षिभ्यों नमा ईशुभ्यो नमेभ्यो वीष्मे तती ची दिगरुणिपति पिता को रक्षिता नीषव तेभ्यो नम धिपति भ्यो नम रक्षितिभ्यों नम ईषुभ्यो नमः भ्यो योस्मा वेष्टि विस्मस्त वो जमे दुदी छिस्सोधिपतिजो रक्षिता शेभ्यो नमो धिपति भ्यो नम नमः नमः दक्षिभ्यों नमशुभ्यो नम ऐसा वीष्मे धर्म ध्रुवा दिवरपति कल्मा शीव निधव भ्यो नमो धिपति भो नम रक्षित्रिभ्यो नमशुभ्यो नम तेभ्योस्म वेष्ट वीस्मस्तम बृहस्पतिराधिपतिश्विद्रो रक्षितामिपति भ्यो नम रक्षितो नमा युभ्यो नमेभ्योस्तुस्मेषमस्त वोज उपस्थान मंत्रों के माध्यम से मैं ईश्वर के समीप हूँ ईश्वर मेरे समीप है ऐसी बुद्धि बनाते हुए अत्यंत प्रेम में मग्न होते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे ओ उ तमस पर पशन उत्तर देवत्र सूर्य मगन्हा ज्योतिमुदुम जातवेतव वह तवाह मृषे विश्वाय सूर्य क्षेत्र देवानादगाक चक्षुर्मित वरुण से आृथिवी अंतरक्ष सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाह तचुर्देवस्ता चुक्रमुचर पश्येम शरद शत जीवेम शरदा शत शिणुयाम शरदा शत ब्रब्रवाम शरद शतम शरद शता ओ भूर्भुवा स्वाह तुर्वरे भर्गो देवस्म दिव्यो यो न प्रचोदया दयानिधे नगोपासना कर्मणा धर्माथ काम मोक्षाण ओम नमः भवाय च मयो भवाय च नम च मयस्कराय च नमः शिवाय ज शिवतराय च ओ शांति शांति शांति ये शान्त। परमेश्वर आपके दिए सामर्थ्य से ज्ञान विज्ञान से ये हमने जब उपासना आदि का कर्म निर्विघ्न रूप से संपादित किया इसके लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं आगे भी इसी प्रकार से आपकी कृपा और सहायता बनी रहे और हम निर्विघ्न रूप से इन अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते रहे सर्वे ठो नम सबको साधक नमस्ते